देवी भागवत पांचवा ताम्राक्ष और का वध कहते हैं दुर्मुख युद्ध में काम आ गया यह समाचार सुनकर महिषास क्रोध तो से मर्चित हो गया यह क्या हो गया जो बारंबार वह संपूर्ण दानवों से पूछने लगा उसने कहा दुर्मुख और वास्कल बड़े शूर वीर दानव थे एक सुकुमार कन्या के हाथ में युद्धभूमि में सदा के लिए सो गए यह कितने महान आश्चर्य की बात है देखो यही दैव का विधान है इससे सिद्ध हो रहा है कि मनुष्य सर्वथा परतंत्र है उन्हें अच्छे बुरे कर्मों के अनुसार सुख और दुख में लगाने का अधिकार सदा एकमात्र प्रबल काल को ही है ये दोनों प्रसिद्ध दानव थे इनकी मृत्यु हो गई इसके बाद अब क्या करना चाहिए बड़ी विषम परिस्थिति सामने आ गई है सब लोग परस्पर विचार करके जो उचित जान पड़े कहे। जी कहते हैं राजेंद्र। इस प्रकार अमित पराक्रमी महिषासुर के कहने पर उसका राज महारथी चिक्षुरक्ष बोला राजन एक स्त्री के मार डालने में कौन सी चिंता की बात है मैं उसका वध कर डालूंगा यू कहकर कुछ सैनिकों को साथ ले वह रथ पर बैठा और चल दिया दूसरे शक्तिशाली ताम्र को उसने अपना अंग रक्षक से आकाश और दिशाएं गूंज उठी देखकर कल्याण में ही भगवती जगदम्बा बड़े अद्भुत ढंग से शंख ध्वनि घंटा ध्वनि और धनुष की ठंकार करने लगी उस ध्वनि के प्रभाव से संपूर्ण राक्षसों के हृदय में आतंक छा गया यह क्या कहकर वे वे भाग भाग छूटे भय के के के कारण उनका कापने लगा वे सब के सब भाग रहे थे उनकी यह स्थिति देखकर क्रोध की सीमा नहीं रही उसने दानवों से कहा तुम्हारे सामने कौन सा ऐसा भय आ गया दैत्यो अभिमान में चूर रहने वाली इस स्त्री को तो मैं आज ही बाणों के द्वारा यमपुरी भेज दूंगा तुम लोग निर्भय होकर लड़ाई के मोर्चे पर लटे रहो जो कहकर उस पराक्रमी दैत्यवर ने हाथ में धनुष उठा लिया और सम्रांगण में आकर वह निश्चिंतता पूर्वक देवी से कहने लगा विशाल नेत्रों से शोभा पाने वाली सुंदरी तुम अन्य साधारण मनुष्यों को भयभीत करती हुई क्यों व्यर्थ गरज रही हो तुम्हारे इस गर्जन को सुनकर मैं नहीं डर सकता सुलोचने स्त्री का वध करना दोष है तथा इस कार्य से जगत में अपीर्ति फैलती है यह जानकर मेरा चित्त तुम्हें मारने से हटा रहा है सुंदरी तुम जैसी स्त्रियों के लिए और हाव-हाओं से ही युद्ध का काम संपन्न हो जाता है। कभी कहीं भी शास्त्रों द्वारा इनका युद्ध नहीं हुआ है सुजग ने तुम्हारे मन में भी मूर्खता ही भरी हुई है तभी तो भोग संबंधी सुख का परित्याग करके तुम युद्ध की अभिलाषा प्रकट कर रही हो युद्ध में तुम्हें किस गुण की झलक मिल रही है सम्रांगण में तलवार चलती है गला से प्रहार किए जाते हैं और चमकीले बाणों से शरीरों की बाजिया उड़ा दी जाती है प्राण निकल जाने पर सियार अपने मुंह में नोचकर उस देह का अंतिम संस्कार करते हैं धुर्त कवियों ने ऐसी मृत्यु की अत्यंत प्रशंसा गाई है वे कहते हैं युद्ध भूमि में, में प्राण त्यागे हुए वीरों को स्वर्ग मिलता है उनका यह कहना केवल अर्थवाद है अतर तुम्हारा मन जहां माने वहीं चली जाओ अथवा तुम्हें देवताओं का दमन करने वाले मेरे स्वामी राजा महिषासुर की उपासना करनी चाहिए व्यास जी कहते हैं इस प्रकार चक्षुराक्ष चिक कह रहा था भगवती जगदम्बा उसकी बात काट कर कहने लगी अरे मूर्ख बुद्धिमान पंडित के समान बनकर क्या बक रहा है न तो तू नीतिशास्त्र जानता है और निक्षकी विद्या ही न तूने वृद्ध पुरुषों की सेवा ही की है और न तुझे धार्मिक बुद्धि ही सुलभ है आज तक मूर्ख की सेवा में लगा रहा तू तो भी मूर्ख ही रह गया जब तुझे राजधर्म ज्ञात ही नहीं तब मेरे सामने क्यों व्यर्थ बक रहा है मेरे द्वारा संग्राम में महिषासुर मारा जाएगा सम्रांगण की भूमि रुधिर से कीचड़ बन जाएगी यश का स्थिर स्तंभ स्थापित होगा इसके पश्चात मैं सुखपूर्वक प्रयाण कर जाऊंगी देवताओं को दुख देने वाला यह दुराचारी दानव महान अभिमानी बन गया है इसको मार देना मेरा परम कर्तव्य है तू तो सावधान होकर युद्ध कर